बाधित से किम लक्षण बाधित जो है इसका क्या लक्षण है सब बाधिता जिसके जिस हेतु के हेतु हो जिस हेतु के साध्य का अभाव का निश्चय प्रमाणांतर से हो जाए तब उस हेतु को बालिक हेतु कह देते जिस प्रमाण से हेतु को ग्रहण किया उससे भिन्न प्रमाणों के द्वारा साध्य का बाध साध्य भाव का निश्चय होना चाहिए तब उसे किसने अनुमान मना लिया अत अनुष्ट साध्यम तद अभावत्व प्रत्यक्ष अनुष्ठा द्रव्य वन्य जो है कैसा है ठंडा है अनुष्ण द्रव्य होने से जलवत जलवत्त बनाए युष्टलम स्पष्ट दिख रहा है इसे कोई समस्या नहीं व्याप्ति ग्रहण करने में इसलिए यह जो है तो व्याप्त ज्ञान में प्रतिबंधक नहीं हो सकता है ना अब व्याप्तिक ज्ञान जब हो ही गया हा? तो कहीं भी अपने द्रव्य देख लोगे तुरंत वह व्याप्ति की समृद्धि हो जाएगी परामर्श बना लोगे अनुष्ठित व्याप अयम बनी अनुस्टित व्याप द्रव्यवान अयम वायु किसी में पकड़ लो आप किसी भी, भी द्रव्य में घटा लो आप परामर्श को भी ये रोकेगा नहीं इसे परामर्श अनुमिति होने लगेगी प्रत्यक्ष प्रमाण है इस अनुमान से भी दूसरे हनुमान से भी इस खंडन हो सकता है अथवा आगम शब्द प्रमाण से खंडन हो सकता है उपमान प्रमाण से खंडन हो सकता है प्रमाणांतर से चार हो लेना ये जो अनुमान प्रयोग किया जरा इस वर्तमान अनुमान से भिन्न दूसरे अनुमान भी हो सकता है उसका अभावत्व प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो गया अतएव हेतु है कहते है कि भाई है कह दो साध्या भाव निश्चित हो जाए उस हेतु कहेंगे विपक्ष जिसका है निश्चित साध्य भवन कौन होता है विपक्ष निश्चित साध्य भवन कौन है विपक्ष माने लक्षण बाधित कर रहे थे हो गए विपक्ष का लक्षण चला गया ना गए और विपक्ष किसका होता है सदहतु का भी होता है अरे जिस हेतु का विपक्ष हो वो हेतु को बाइक ऐसे कहोगे कहोगेतु का विपक्ष दी है जहां पर वन्य भाव का निश्चय हो चुका है हमको ऐसे सदहतु धूम आदि में क्या हो जाएंगे बाइक हेतु ही जाएंगे इसे क्या करना पड़ा प्रमाणांतरण प्रमाणांतर से निश्चय नहीं पर जो है वण्य वण्य जो, से या तो के जो है वन्य भगवान जो है मानसम ग्रहण किया उसी प्रमाण से हुआ। से नहीं अब कहते हैं ठीक है लक्षण में साठ घटाओ यश्य भाव प्रमाणांतर निश्चित जिस हेतु का ये किंचित भाव से निश्चित हो जाए उसका नाम तो में हो जाएगा ये से घट जाए छोड़ दो तो बाकी सबसे मिलेगा तो सबके पकड़ लो उसको तो सबसे निश्चय हो जाएगा तो फिर घट को भी बाइक कह दोगे तो आप हेतु ही नहीं है तो वस्तु है द्रव्य है तो इसलिए गड़बड़ होगा लक्षण इसलिए क्या करना पड़ेगा ये साध्या भाव भाव नहीं करना घटस्य भाव घटा भाव ऐसा नहीं लेना इसलिए साध्या भाव ये तो हो साध्या भाव ऐसा कहेगा तब तो जो है अतिव्याप्ति घटादियों में नहीं होगा बस इतना ही का अनुमान खंडा प्रकृति में अनुमान खंड पूरा होगा अच्छा थोपमान परिच्छेद उपमान परीक्षे क्यों लाया आपने पहले पहले शब्द प्रमाण होना चाहिए ना क्या आप नई आयिक लोग जो है अपेक्षा अपे से आपसे भी पूर्व में शांत और दर्शन वाले हैं जो उपमान को नहीं मानते हैं प्रत्यक्ष शब्द को मानने वाले लोग हैं इसलिए बहुवादी सम्मत न्याय बहुतवादी लोग जो प्रमाणों को मानते हैं उनको सबसे पहले चर्चा होता है प्रत्यक्ष पहले पढ़ाया आपने आग वाला जो विशेष मानते हो शब्द प्रमाण उससे तो पहले पढ़ाते प्रमाण लो ये नहीं के नहीं, नहीं भाई आज सब के सब लोग प्रत्यक्ष मान चार वाग भी प्रत्यक्ष मानता है इसे हम प्रत्यक्ष हैं फिर कार्य को देखते हुए प्रत्यक्ष को मानने वाले वैशिष्टिक बौद्ध भी है इसे हमने हनुमान प्रमाण लिया बहुवाद ही है मेरे अलावा अन्य लोग भी उसको मान रहे हैं मानना है अपना यदि ऐसा है फिर बहुवाली सम्मत न्याय से कल शब्द खंड बढ़ाना चाहिए तो मान खंड क्यों शुरू किया आपने तब कहते कि भाई बात तो सही है लेकिन हम हमसे भी एक और दूसरा न्याय लगाएंगे बहुवाली सम्मत न्याय के अपेक्षा से सूची कटाह न्याय फल दृष्टिया सूची है न्याय को हम देखेंगे सूची न्याय क्या है सुई और कढ़ाई सुई होता है ना जो कपड़े की सिलाई करना और कढ़ाई जिसे आप सब्जी के -के का सब मिलते हैं थे। अब जनसंख्या बहुत हो गया तो बड़े बड़े कंपनियां लग गई रेडीमेड मिल जाती दुकान में जाओ पहले जमाने में ऐसे होता नहीं था बहुत जनसंख्या कम थे छोटे छोटे देश थे एक महाराष्ट्र के अंदर भी दस देश थे अब एक राज्य हो तो एक देश का एक हिस्सा है बल्कि अंदर छोटे छोटे देश हैं क्या अभी नहीं सारा खत्म जब अंग्रेज आए भारत खंड के तीन हजार देश थे। तीन हजार छोटे छोटे छोटे। एक, एक राजा अब तो दस राज्य के ऊपर एक बड़ा राजा होता था वो सबको दबा के रखता सब से था सबसे टैक्स लेता ऐसे करके चलता रहा धंधा अब वो सामान भी नहीं जा सकता था टैक्स टैक्स तो बहुत हो बहुत होते थे थे। राजा लोग क्या होता था कि एक सुनार होता था था, कि एक कढ़ाई चाहिए वो जाके ऑर्डर देता था उसको भाई तू हमारे लिए लोहा ठोक पीट करके कढ़ाई बना दे ठीक है जी पांच दिन बाद आना गरम करेगा ठोकेगा गरम करेगा ठोकेगा ना चार पांच दिन लगेगा बनाने में मशीन थोड़ा लगे थे पले जाम धड़ा धड़ा बन जाए शीट गया गरम गरम रहता उसने घुसा दिया मुड़ करके बनती निकल गया बाहर मशीन तो है गरम करके फूटे गरम करके फूटे आकार देगा एक क्रैकर रुकवा पत्ती जोड़ेगा मेरे झंझट था ना पले जाए बड़े बड़े कढ़ाई आगे बनते जोर से बनते बड़े बड़े कढ़ाए आप देख सकते जोर से बन और लोहार के पास एक आदमी गया और कढ़ाई का ऑर्डर दे दिया और उसके तुम तो पांच दिन बाद आना कुछ देर बाद दूसरा आदमी गया था मैं लिए सुई बना के दूँगा, होता नाई लोहार ने सोचा इसको मैं छठा दिन बुलाऊंगा तो चला जाएगा दूसरे लोहार के पास है ना इस सुई बनने में कितना देर लगेगा एक तार लो ठोक दो चेक कर दो ये तो करना है मुझे सोचा इसको हम एक घंटे बाद बुला लेते एक घंटे बाद तुम आ जा अभी तो थोड़े दूर गया था वो कढ़ाई वाला वो सुन लिया, लड़ने लगा हे भाई मैं पहले आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस तो मेरे को कढ़ाई जी नहीं ना उसको सुई देने को दिया तब उसने कहा सुन छोटी सी चीज़ है। और उसको अभी बना पांच मिनट में तो मुझे तुरंत पैसा मिल जाएगा हल भी मिलेगा फट से लेकिन तुम्हारे लिए बना तो पांच दिन लगेगा तब तो, तो इंतजार थोड़ी करेगा वो दूसरे को सोना लोहार के पास चला जाएगा फिर तो मेरा कमाई एक दिन एक जो मिल रहा था तो दो पैसा वो तो गया तो तुम्हारा काम बड़ा काम है कई दिन लगना है वो तो बाद में करेंगे इधर जो उत्तमान खंड छोटा सा खंड है ज्यादा दिमाग पश्चिमी इसमें शहु खतरनाक खंड बहुत बड़ा है विस्तार है मत प्रामाण्यवाद इसी है शब्दार्थ निर्णय करना बड़ा कठिन शब्दार्थ निर्णय इतना आसान नहीं है समास में उत्पत्ति क्या होगी कैसे होगी कैसे बोला जाएगा बहुत जगंदा प्राण ये पुस्तक ये शब्द खंड करके अलग तो इतना आसान शब्द खंड केवल शब्द खंड का पुस्तक उसमें भी केवल वाक्यार्थ निर्णय कई बारे पूरा है निश्चित चर्चा भी नहीं इसलिए विस्तृत है वो विषय वहां गहन विषय है गंभीर विषय है कठिन विषय और शब्द खंड का ज्ञान होने में बहुत दिन लगना है समय लगता और उपमान खंड में ऐसा कोई झंझट नहीं सीधा साधा है सागर से ज्ञान पकड़ लिया आपने वैसे हो जाती है हानि कहता ना न धातु न प्रत्य नर्थ उसका कोई विपत्ति कोई लफड़ा नहीं कुछ शक्ति का निर्णय करो पदार्थ उपस्थिति तो कैसे होती सोचो उससे भी बड़ा झगड़ा है पदार्थोस्थिति तो में भी ये सब लफड़ा कुछ भी नहीं है इसे सूची कठान न्याय के अनुसार लाघव शीघ्र फलदायकत्व सरलत्वाच प्रथम उपमानदा शब्दखंड गौरव बहुत साध्य कठिन तदनंतर इसलिए क्रमशः प्राप्त शब्दखंड खंड को बहुत न्याय प्राप्त शब्दखंड को निषेध करके कल सूचिक उपमान खंड को आरंभ किया उपमिति उपमिति का जो कारण है उसका उपमान संज्ञा संजय समुद्र ज्ञान उपमित तरण सादृश ज्ञानम तो कच्चित गवे, गवे संज्ञा संजी संबंध ज्ञान उपमित संज्ञा और उसके संजी शब्द और अर्थ इन दोनों के बीच का जो संबंध है उस सम्बंध ज्ञान का नाम उपमित और कर्ण कौन है सादृशी ज्ञान है सादृश आधार पर ही वस्तु के साथ उसके लिए प्रयुक्त शब्द जो संज्ञा है उसका संबंध को आप ग्रहण करेंगे इसलिए कर्ण यहां पर सादृशी ज्ञान है तो जो सादृश ज्ञान वाक्य जो अतिदेश बोला जाएगा तो उस की जो स्मृति है वो व्यापार हो जाएगा यदि अतिदेश स्मृति न होवे तो आप शब्द का के सद ग्रहण संबंध ग्रहण नहीं कर पाएंगे देखिये समझा रहे तथा ही कच्छित गवे पदार्थ को मजानन कोई शहर का बाबू था शहरी बाबू जिससे शहर में कभी गवे तो देख नहीं सकते ना शहर में गाय देख तो दिखाई भी देगा भारत में और विदेशी शहरों में तो गाय भी नहीं दिखाई देता है वहाँ कुछ भी नहीं क्या सड़क में कुत्ता बिल्ली लोग लेके घूमते रहते दिखे वैसे नहीं दिखेगा अपने आप हुआ कुत्ता कली दिखेगा आर्मी लेके घूमते रहते ना इसलिए दिखाई देता दिखा, कुत्ता बिल्ली हम यही कहते हैं लोग चलाते लो। आप लोग बस अपने बच्चों को भी लेके घूमते नहीं कुत्ता बिल्ली को लेकर घूमते ऐसे जिंदगी तो हम लोगों गाय देखना है तो 100 किलोमीटर शहर से बाहर जाना पड़ेगा देहात में जहाँ डेयरी फार्म बना हुआ है दूध के लिए डेयरी फार्म बनते शहर से बाहर होते हैं वहां जाके देखना पड़ेगा गाय देखना है नहीं जो डिब्बों में प्रिंट है वहां देख लोगा डिब्बे में उसको देखते ही गाय ऐसी होती है और यहाँ तो सड़कों में गाय गाय सब दिखेंगे नील यहां के शहर के लोग नहीं देखे आज भी लाखों करोड़ों लोग है शहरों में जिनको नील गाय क्या है पता ही नहीं देखा ही आप लोगों में से बहुत लोग नहीं, देखे हो। देखा है? गाया? नहीं गाया। आ, यहीं पर देखे नहीं शहर में कहा शहर के, तो के, के बाबू ने पूछा गाँव वाले से या जंगल में जाते जाते हैं ना गाँव के लोग उनसे पूछा भाई गवा नाम का कोई पशु हमने पुस्तकों में पढ़ा तुमने देखा है तो बताओ वो तो कैसे होता है यही भूल चुप से मुझे दिखाई दे तो मैं पहचान लू उसको और समझू गवे पर को चुता पिंड यही है वस्तु विषय यही है मैं समझ सकूंगा तब वो कहता है जंगली आदमी या गांव का आदमी गौ सदुक्ष गवादृश्य वाक्य अतिदेश व्यक्ति बोलते है उसको सादृश वाक्य बोलते गौ देख रहे में गौ जैसे देखती है देखने में लगती है क्यों वक्त लेकिन गाय नहीं उसको कहते हैं गवय नीलगा पीठ से पहचान में आ जाए पीठ उस बिल्कुल घोड़े का पीठ घोड़े का और घोड़े जैसे भागता भागने में माय गाय तो कहा भागेगी ऐसी बेचारे नहीं नहीं भाग घोड़े तो का पीठ से पैदा हुआ है ना घोड़ा और गाय का संबंध से पैदा हुआ अनादिकाल में फिर उनकी परंपरा चल पड़ी बादला जैसे गधा और घोड़ा सामान किया तो खच्छर पहले हो गए ना घोड़ा संकर खच्चर। ऐसे नील भी संकर। गाय और घोड़े का है। गाय जैसे ही दौड़ती तो है देखने में गाय जैसे ऊपर तो चेहरा चेरा तो मुँह जैसे गाय जैसे देती चेहरा तो गो जो गई श्रुता सुनने के बाद कभी मौका मिला हो जंगल की ओर चला गया वाक्य अर्थन तो स्मरण हाँ जब वाक्यार्थ भूल जाए तो फायदा क्या जाकर के कुछ दिखेगा तो कोई पशु था बोलेगा केवल थोड़ी पहचान पाएगा स्मरण करते हुए गया भूला नहीं गो सदस्य पिंडम पश्यती ही इस पर से आगे मूर्ख बच्चा था स्मरण पर ध्यान आता है मूर्ख बच्चा था तो उसको माँ बाप लोगों ने कहा जा करके घी लिया कटोरा दे दिया उसको बोल दिया इतना याद रखना रास्ते पर भूल से भी कटोरे को उल्टा नहीं करना वो बात उससे याद रखता चलते चलते हाँ भूल से भी कटोरे को उल्टा नहीं करना उल्टा नहीं करना ऐसे बोलते बोलते बोलते दुकान में चल आ घी ले लिया घी लेके आ रहा था आते आते रास्ते में किसी ने पूछा एक टाइम क्या हुआ और <laughs> सुनते ही भूल भूलि गया उल्टा नहीं करना चाहिए <laughs> तो तो स्मरण भी बेकार क्या ना? ऐसे नहीं स्मरण होता बुद्धि से खेल होती है एक रट रट के चलते चलते ऐसे नहीं होता। ऐसे ही सोचा गोसो गोसूस भी आ जाए गोसलैया बोलते, जा बोल तो तो मतलब तो बोलते फिर बोलते फिर ऐसा नहीं बुद्धि में वाक्य इसे वाक्य स्मरण नहीं है वाक्यार्थम स्मरण वाक्य का स्मृति से कोई फायदा नहीं हमको वाक्य में जब अर्थ दिमाग में बैठा वो हो तभी पिंड को देखकर समझ लेगा एक गव है पिंडम पश्य गो सदुष पिंडम गो सदुष, गो सदुष को सब देख लिया तदनंतर दिमाग में स्मृति को लेकर के तीस के साथ जोड़ करके पीछे व्यापार हुआ उसे क्या निर्णय लिया असो ये जो पिंड है गवय शब्द वाच्य गय पद वाच्य है इस प्रकार से वो गोमित उत्पन्न कर लेता है अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अनुमान अनंतरम उपमान निरुपय थी अवर अवसर संग, संगति छा प्रकार की संगतिया होते थी उनमें से अवसर संगति के आधार पर अवसर संगति किसको कहते हैं संगतियों का नाम क्या अच्छे हाँ हाँ बोल रहे हैं छे संगति कौन कौन देखो संगति उनके लक्षण सब लिखिए शुरू में आना चाहिए ये बात दिमाग में, लिखिए संगति, पहले श्लोक लिख दो संगति किसे कहते हैं और कितने प्रकार की है सारा बात संगति का लक्षण पूर्वोत्तर ग्रंथ भाग यो पूर्वोत्तर ग्रंथ भाग यो संबंध बोधकत्व संगति लक्षण पूर्वोत्तर ग्रंथ भागों का संबंध जो बोध कराता है उसे संगति कहते हैं पूर्वोत्तर ग्रंथ भाग योह संबंध बोधकत्व संगतिव सप्रसंगा तो सत्संग उपोधातो श्लोक बोल रहा सत्संग उपोधा हेतुता अवसरस्ततुता अवसरस्त निक्ये निर्वा निर्वाहक्ये संगति संगतिश्य निर्वाह निर्वाहको संगति दृश्य संगदात दो हेतुता तीन अवसर चार निर्वाह का, एक कार्य कार्यत्व, इस प्रकार से पांचवा निर्वाह निर्वाहक कार्य, कत्व, कार्य कत्व, एक बिचे तो निर्वाह निर्वाहक कार्यकत् एक शब्द विचे तरह जोड़े निर्वाहक और कार्यकत्व इस प्रकार से छह संगति छोड़ा मैंने चार प्रकार का संगति इष्ट है सब प्रसंग का लक्षण क्या है स्मरण प्रयोजक संबंध सब प्रसंग स्मरण प्रयोजक संबंध सब प्रसंगम स्मरण उत्पन्न हो आपको समान दिला देवे ऐसे दिलाने दिल कोई शब्द बीच में आपने बोलते बोलते कोई बात ऐसे शब्द बोल दिया जब बोलते ही आपको कोई बात याद आ गई उस याद आ गई तो अब उसको बोले बिना आगे बढ़ नहीं है उसको बोले बिना आगे बढ़ नहीं इसका नाम प्रसंग संग वो प्रासंगिक है बीच में हम लोग बोलते ना प्रासंगिक बात हो गई आप लोग कीर्तन कार लोग होते ना प्रासंगिक हो तो हो गया बस छोड़ो बोलते ना कीर्तन प्रासंगिक चर्चा कर दी है पीछे अब याद आ गई तो क्या करे बोलते बोलते कोई बात याद आ गई अब ऐसे वो उठा दिया गया याद आ गया भले ही अब आगे उसकी नहीं रहेगा लेकिन फिर भी उसको बोल दिया गया, वर्णन कर दिया जाता वैसे यहां पर भी है शास्त्रों में भी शास्त्रों के आधार पर व्यवहार में आया है सब प्रसंग संगठन स्मरण प्रयोजन के सब प्रसंग उपोद्या क्या है प्रकृत उपादक उपोपोद प्रकृत उपादकत्व उपोदात जो भी प्रकृत का उपादन करने का नाम उपोदात संगत मैंने कोई भी ग्रंथ शुरू करोगे ना मंगलाचरण में विषय बोलते कि नहीं बोलते हो उस विषय का पर ही चर्चा आरंभ करने का नाम उपोधात इसे ग्रंथ के आरंभ में हमेशा उपोदघात संगत ही होता मैं ग्रंथ के शुरू में बोला करता हूं मूल पढ़ा तो तब अब तो पढ़े नहीं पढ़कर पर तो हम आ, क्रम हमारा ऐसे केवल मूल अलग पढ़ा फिर फिर न्याय चाहे मूल रटो मूल कर तो सुनो समझो मूल मोटा मोटी ज्ञान होना चाहिए फिर तभी तो पंकृत समझ में आप तो ज्ञान पर नहीं तो कहीं असंभव बोलो कहीं कुछ बोलो कुछ बोलो क्या समझ में कठिन हुआ ना पंकृत पढ़ने में तो बड़ी कठिनाई महसूस बोर्ड में लिख लिख के बताया तो है कोई बात प्रकृति उत्पादक उपोदात अब हेतुता क्या है स्वार्थ अजहत्वाण या अजहत्वाण या कार्य कारण भाव उपजीव का भावी उपजीवक भावत्व वेतु था अजहत्वाण या कार्य कारण भाव उपजीवियोपजीवक भाव वेतुता कार्य कारण भाव रह रहे आपस में एक बात जैसा आपने अभी देखा ना जो संगति आपने पूरे कारण कारणखंड में देखा पहले कहा कारणम, प्रमाण महा तक तो प्रमा बोले करके चल रही थी एकदम की कारणम असाधारणम है? है? है।, जो, जो है उसके एक शब्द अर्थ भी जानते नहीं है उपमिति सादृश ज्ञान सागर ज्ञानम का उठाएंगे ना इसको तो इसको कहते हैं क्या है परस्पर एक वाक्य का अर्थ को जानने के लिए दूसरे वाक्य की अपेक्षा कर रहे हैं ये आपस में दूसरे का का उपजीव, उपजीव, आश्रे आश्रे एक दूसरे वाक्य का कार्य कांडीव उपजीवक भाव आश्रय आश्रित भाव एक दूसरा, दूसरे के आश्रय तीसरा है उसको जाने के उसको, जान उसको, जान उसको नहीं जान सकते उसको जाने के उसको नहीं जान सकते हैं उपजीव उपजी भाव भी इसको कहा जाता है कई साक्षात कार्य कांड है कई उपजीव उपजीवक भाव लेकिन वहां पर भी क्या लेकिन अजत स्वार्थ लक्षण उस स्वार्थ त्यागे बिना पहला वाक्य का अर्थ को त्यागे नहीं हम उसने त्यागे भी ना उस वाक्य के एक आगे चर्चा कर दिया उसको संगति, और अवसर संगति अन वक्तव्य आपने पहले कहा दिया चार चीज है भाई क्या है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शक्त बोल दिया क्रमश प्राप्त हुआ पहला पढ़ा पक्ष उसके बाद क्या हुआ अवसर संगति है क्यों अवसर संगति है प्रत्यक्ष के अंतर प्रतिज्ञा वाक्य क्रमानुसाराक्य के अनुसार क्या प्राप्त किसकी प्राप्ति हो रही है उपमान की इसको कहते अवसर संगति अन वक्तव्य प्रतिज्ञानुसारे न अनंत्र वक्तव्य लेकिन वहां पर भी शब्द प्रमाण की अवस्था पड़ता है क्योंकि आपने पहले सुना ना गो सदृश गवे यदि ये सादृशिक ज्ञान न हो और सादृशन कैसा है शब्द जन्म दिखा करके थोड़ा बोल रहा है ये गाय है भाई इसके सदृश गवे होता ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना गाय तो आदमी जान रहा है गाय को जानता है केवल वाक्य सुन रहा है और अन्य वाक्य ने वाक्य कहा उस वाक्य में सुनाने से वाख्या स्मरण वाक्य क्या है शब्द ज्ञान इसलिए उपमान प्रमाण भी शब्द ज्ञान के थी आगम क्या अधीन जैसे अनुमान शब्द प्रत्यक्षाधीन है उपमान शब्द और निर्वाह कईकत्व क्या है एक प्रयोजक प्रयोजकत्व निर्वाह क एकत्व एक प्रयोजक को लेकर के प्रयोज्य प्रयोज्यपूदा पदार्थों की चर्चा होती है एक प्रयोजक प्रयोज्यत्व निर्वाक्यम निर्वाहकत्व कहा जाता है इसमें और एक कार्यानुकूलत्व कार्यकत्म एक कार्यानुकूलत्व कार्यकत्व जैसे व्याप्ति के पास सीधा में नहीं गया परामर्श के बीच में चर्चा हुई कि हुईधरम का और व्याप्ति इन दोनों से ही विशिष्ट होकर संगत इस प्रकार से कई आपने संगतिया आ चुका आपको केवल निर्वाह एक के के संगति यहां पर नहीं आया जाएगा बताए तो यानी दृष्टान इच्छा प्रकार के संगति है उनमें से संगति अवसर संगतिम अभिप्रेत्य इसलिए क्या कहो अवसर संगीत मतलब का मतलब क्या है प्रतिज्ञा अनुसार है उसको अवसर संगीत प्रतिज्ञा वाक्य क्या आपका प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदा तत्कर्ण विचुर्विधान प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदा उस प्रतिज्ञा वाक्य में यथा क्रम शब्द प्राप्त क्या हुआ उपमान अवसर संगति से प्राप्त हो गया जो उपमान अनुमान इसे अनुमान के उपमित करण उपमानष्टी का उपमित करण कुठारादिवार मिटि की उपकरण कद मिति हटाओ तब क्या और कारण सीधा रहेगा कारण तो उपकरण तो है साधन है उन साधन में हो गएगा ज्ञान प्रमिति बोलते प्रमिति प्रमाण प्रमाण ऐसा नहीं है यहाँ पर मिति मिति मने ज्ञान ज्ञान का निवृत्त हो गया इतना ही लक्ष्मण करो प्रत्यक्षा उपहित संज्ञा संची संबंधित ज्ञानम उपमिति अन्यदि वारणा संबंध है अनमित्यादिव्या वारण करने के लिए संबंध कहना चाहिए संज्ञा ज्ञान क्यों कहा संबंध हाथ संज्ञा संजी ज्ञान संज्ञा संजी ज्ञान दो ये तो हनुमान की भी कर सकते पाषाण आदि का पर्वत कैसा है पाषाण आदि वाला है मन पर्वत शब्द मत शब्दाण मधवाक्ष के द्वारा भी संज्ञा संजय बोध हो सकता है पर्वत एक एक संज्ञा है ना, नो नलम पाषाण महत्व जल नहीं है इसे जल पाषाणमय नहीं है से अनुमानों के द्वारा भी हम लोग ग्रहण कर सकते हैं उनमें अति व्याप्ति हो जाएगी कि संबंध शब्द ना होता है जैसे संज्ञा जी संबंध ज्ञान उपमिति में संबंध शब्द हटा दो तो क्या होगा अनुमिति वारणा संबंध संबंध में संबंधित अर्थात पूरा हटा दो संज्ञा जी संबंध पूरा हटाने ज्ञानम उपमित अनुमिति भी ज्ञान है ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान है तो इसे क्या कहना पड़ेगा तो तो पहले संबंध ज्ञान इधर पूरे हटा देव रखो फिर एक शब्द जोड़ो अभी, संबंधित तो समवाय संबंधित ज्ञान अन्य साधन से होता है ना अन्य इंद्रियों से होगा ना तीसरे कहते हैं का संयोग आदि वारणा संज्ञा संजीव संयोग में अति व्याप्ति करने के लिए संज्ञा संजीव संबंध ज्ञान में कहना जरूरी असौ गवय शब्द बाची सिद्धांत में चला गया असौ गव शब्द बाद अभिप्रेतो गवय गए जब अभिप्रेत है गवय पिंड हमने अभी देख लिया है और यह जो पिंड है यह जो गवय पिंड है यही पिंड गवय गाच्य है ऐसा उसने ग्रहण कर दिया ये न गांत शक्तिग्रह अभाव प्रसंग दूषण अपास्तव इसे कोई कहे एक तो में ग्रहण कर दिया दूसरे गव्य में कौन बोध कराएगा ये झंझट नहीं रहा ये यह गवपद वाचित ने उसने पिंड को ग्रहण कर दिया ताज पिंड जहां जहां दिखाई देगा उन सबको गवय शक्ति के बाहर ग्रहण एक गवय में पिंड एक पिंड में एक गवय पद बाध कर लेने मात्र से ही सकलों गये पिंडों का बोध हो जाएगा पृथक पृथक प्रत्येक पिंड का बोध कराने की जरूरत नहीं रहा यदि वो नहीं कहता असौ गवय इतना ही कह देता असौ गवय यदि इतना के अगर चुप होता तो मिति ज्ञान तब तो मुसीबत था तब हर पिंड में इसको अलग अलग बोध करना असौ गवया असोपिक गवया असोपिक गवया हर पिंड में उसको सात पे पकड़ते रहना पड़ता अब उसने असो गाच्य ग्रहण कर लिया अरे जहां ना लिखेगा उस उसको गवे पद वाच्य क्यों ने ग्रहण कर लिया। नहीं तो समस्या हर जगह रहेगी आपने घट का बोध करा दिया असो घटा अय घटा अब समस्या होगी आपने घटकबोध करा दूसरा दिखा दिए क्या है पूछेगा क्या कोई क्या आ ये भी घट है तीसरे देखा क्या है ऐसा कभी होता नहीं कि जब हमको बोध कराया जा रहा है केवल वस्तु का बोध सीधे नहीं कराया जाता है उस वस्तु के लिए प्रयुक्त शब्द ग्रहण कराया जाता है शक्ति ग्रहण कराया जाता है, करा है। आठ प्रकार से आगे आएगा शब्दखंड में आठ प्रकार से शक्ति ग्रहण होता है शब्दार्थ निर्णय काव्य का शक्ति ग्रह होता है इसे व्यक्ति जो ग्रहण किया गय परिद ग्रहण किया केवल पिंड में असौ कर ग्रहण नहीं किया यदि असौ गव्य ग्रहण करता तो फिर गव्यांतर में शक्तिग्रह का अभाव हो गया फिर हर पिंड में उसको बताते रहना पड़े अशोक हर पिंड में उसको बात आना चाहिए। नहीं फिर का। क्या पिंड है ये नहीं है तो कौन सा पिंड है ये क्योंकि ग्रहण किया है केवल कि पिंड ने अशोक ग्रहण नहीं किया अत गव्यांतर में शीत ग्रह अभावृत प्रसंग जो दोष का वह अपना ण इसलिए करण कौन है यहाँ ज्ञान कराया था जंगली आदमी ने ने वो वाक्य क्या है जो उसने कहा था फिर ये जंगल में घूमते फिर जब पिंड को देखने के बाद उस वाक्यार्थ स्मरणमेश का स्मरण हो गया वो जो स्मृति ज्ञान है वो अवान्तर व्यापार है स्मृति ज्ञान है वो अवान्तर व्यापार वाक्य नहीं वाक्यार्थ भी नहीं वाक्यार्थ का स्मृति ज्ञान जो हुई है वो व्यापार उपमिति फलम फल क्या हो गया इसलिए उपमिति इति, सारम, ये संपूर्ण मूल का सार। तचमान त्रिविध भी तीन प्रकार का है अपमान क्या है तीन प्रकार का है कौन से कौन सा है सादृश विशिष्ट पंडित ज्ञान ताला वाला जो मूल में पड़ा आपने सा विशिष्ट जो धर्म है, जो है. जो है, है उनको लेकर जो है. अब असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान का दृष्टान देते हैं द्वितीय ये था खड़ग मृग्रे किसने पूछा ये जो गेंदा बाबा होता है वो कैसा होता है गेंडा बाबा गेंदा कैसा होता है तो किसने सुनाया उसको नासिका ना लसदे कसिंग्रांत गजा कृतिस नासिका लसदे कशृदो नासिका के ऊपर नाक के ऊपर उसका एक सिंह चमकता हुआ सिंह दिखता चमक रहा लगता है ये चांदी का चिपका रखा वैसा होता है जबरदस्त हाथी के जो बगल के जो दांत जैसे होते हैं ना वैसे उसके बीच में दातियों निकला होता है ऊपर। फोटो देखा होगा या डिस्कवरी चैनल देख लेंगे तो दिखाते हैं। मैसूर का जू में है मैसूर का जो जू है जू पशु संग्रहालय पशु संग्रहालय में आपको देखने का मिलता है सब प्रकार के लगभग लगभग बहुत सारे बहुत बड़ा है। बेंगलुरु के पास है, उसमें इतने नहीं है गेंडा, पर है, तो नासिका का लसनिक श्रृंगो ये आसान धर्म है इतने से मतलब है वो जो है ना वो वैधर्म आ गया अनिक्रांत का जागृति वैधर्म देख उसे यहाँ पर गज के हाथी से बड़ा नहीं है हाथी से छोटा है है हाथी हाथी के जैसे अगर मोटा लेकिन से वो बड़ा नहीं मैंने गज के नहीं किया हुआ ये वैधर्मी हो गया ना वो वैधर्म से लेने देने हमको असाधारण मात्र से लेना श्रुता उस खड़ग्र को जानने वालों से उसको सुनने के बाद पिंडम कालांतर में में में किसी में गया खड़े बैठे हुए देख रहा है तो उसको तो पिंड तो को देख करके अतिदेश, अतिदेश समर्थी। उसको स्मृति आई वो अतिदेश जो बताया गया था दस देख इत्यादि है ना तो स्मृति हुई तदनंतरम दे। गया सब। हो खडग मृग खड्ग मृगप नहीं है वो पूरा, खडग मृगपदवाच्यीचा भोग ख पदवाच्योग खमृगप्य खड़गमृग खडग मृगपदवाच्यपमी ऐसा उत्पन्नपन्न होती है अतः श्रृंगे असाधारण यहां जो नासिका में जो चमकता हुआ लसक बने चमकता हुआ एक सिंह किया यही असाधारण बाकी लेने नहीं तृतीय में था वो में दे रहे हैं। की कोई आदमी था दक्षिण भारत का या इधर उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र का जिसमें ऊंट देखा नहीं है ना और राजस्थान से कोई आया उसे पूछ ले ऊंट कैसा होता है भाई बताओ उसने बताया अरे तुम्हारे यहाँ घोड़ा होता है ना हाँ घोड़ा होता है बस उसी से तेरे को समझाता हूं अश्वादिवत न समान पृष्ठ हो नस्व ग्रीव हो अश्वादी के समान बराबर पीठ वाला नहीं बड़ होता है वो। और छोटा ग्रीव नहीं उसका गर्दन लंबा होता है ऐसा जो पशु दिखेगा उसको समझ भी नहीं जाएगा जिराफे का तो गर्दन लंबा है इन पीठ भाई तो तो तो दोनों समझना चाहिए अस्वादी के समान समान पृष्ठ नहीं है स्वग्रीव नहीं है जो जनतो जीव उसको कौन समझो स्वग्रीव शरीर से आप तो कालांतरे तत्पिंड दर्शनाथ वैधर्म विशिष्ट तत्पिंड कालांतर में तत्पिंड दर्शनाथ वैसा पिंड को उसने देखा तो वैधर्म विशिष्ट तत्पिंड ज्ञानम वैधर्म विशिष्ट उस पिंड का ज्ञान हो गया तो देख रहा है इसका पीठ उबड़ है और बहुत लंबा इसका जब ग्रीवा है वो विशिष्ट पिंड ज्ञान होते ही स्मृति आगे का झटोदेशमरणम तो अतः तो उसके बाद उष्ट्रुष्णपृतिपद्य तत्पिंड तो दर्शनात् वैदर्म विशिष्ट इतना शब्द नहीं है यहाँ में कालांतरे तत्पिंड दर्शनाथ वैदर्भ विशिष्ट तत्पिंड ज्ञान तत्पिंड ज्ञान तो है अधिकार शब्द नहीं है कथो अतिदेशमरण तथा उष्ट्र उष्ण वाच्य की उपमिति उत्पत्ति ऐसा उपमिति उसको उत्पन्न हो जाता है